साधना की अद्भुत प्रणाली केनोपनिषद स्वामी आत्मानंद श्री रामकृष्ण एक उदाहरण के द्वारा समझाते थे एक छोटा सा बच्चा है कड़ाही में जल है और उसमें परवल और आलू नाच रहे हैं लड़का कहता है माँ देखो परवल और आलू नाच रहे हैं लड़के की दृष्टि से बिल्कुल सही है क्योंकि पानी के खोलने के कारण आलू और परवल नाचते से दिखाई देते हैं माँ आकर नीचे जो आग जल रही है उस लकड़ी को सरका देती है तब आलू और परवल का नाचना बंद हो गया ये जो आलू और परवल नाच रहे थे क्यों नाच रहे थे ये अग्नि के कारण नाच रहे थे ऐसे ही उस चैतन्य के कारण ही हमारा मन नाचता है आंखें नाचती है सभी काम करते हैं इस प्रकार प्राण कान आँख मन और वाणी माध्यम से उस तत्व को देखने के लिए हमको कहा गया हमें कहा गया कि भीतर देखो कि ये सभी इंद्रियाँ कैसे काम करती हैं तब इसके माध्यम से तुम जान पाओगे कि भीतर ऐसा कोई तत्व है जिसकी इच्छा और प्रेरणा से ये इंद्रियाँ काम करती हैं ऐसा समझा दिया गया कि कार्य करने की प्रेरणा प्रेरक शक्ति हमारे भीतर स्थित है जो दिखाई नहीं देती किंतु है अब शिष्य ने चिंतन करना शुरू किया शिष्य मन में विचार कर रहा है ठीक है गुरु जी ने आत्म तत्व का उपदेश दिया है उन्होंने यह भी कहा है कि यह तत्व इंद्रियों का विषय नहीं है यहाँ तक कहा कि वह तो बड़ा गूढ़ है इसे हम तुम्हें कैसे समझाएं? हमारे शास्त्रों में किसी वस्तु को समझाने के लिए एक परम्परा रची गई है वह परम्परा क्या है जाति गुण और क्रिया की परम्परा है हम किसी वस्तु को कैसे समझाते हैं किसी वस्तु को समझाने के तीन गुण हैं हम कहते हैं वह वस्तु अमुक जाति की है उसके ये गुण हैं और वह वस्तु अमुक क्रिया करती है इसे और स्पष्ट इस रूप से समझें जैसे किसी मनुष्य के बारे में समझाना है तो कहेंगे यह एक व्यक्ति है पहले वर्गीकरण किया गया कि यह मनुष्य जाति का है यह अन्य पशु आदि जातियों से भिन्न है अब मनुष्य जाति में तो असंख्य मनुष्य हैं तो इस व्यक्ति को कैसे समझाएं तो उसके गुणों को बताया गया कि असंख्य मनुष्यों में इस मनुष्य के ये गुण हैं इसकी यह विशेषता है इस मनुष्य में जो गुण हैं वे किसी दूसरे मनुष्य में भी हो सकते हैं तब कैसे समझाएं उसका चेहरा मोहरा ऐसा है उसके शरीर का वर्ण ऐसा है वह इस प्रकार का कपड़ा पहनता है मानो इन गुणों के आधार पर हमने उस विशिष्ट व्यक्ति को समझाने की चेष्टा की अब हो सकता है कि दो बिल्कुल साक्षात जुड़वा भाई हैं समान रूप से ही कपड़े पहनते हैं तब जहाँ पर ये सारे बाहरी गुण समान दिखाई देते हैं तो फिर कैसे समझाएं? तब उस मनुष्य की क्रिया के बारे में बताते हैं क्योंकि यदि हम बारीकी से देखें तो दोनों की क्रियाओं में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अंतर तो होगा ही मैंने दो जुड़वा बहनों को देखा था आप उन्हें बिल्कुल पास से भी कितनी ही बार देखिए परंतु वे बिल्कुल ही समझ में नहीं आती कि उनमें से किसका नाम अजया और किसका नाम विजया है मैंने कई बार पूछा एक लड़की आकर बोली अच्छा बताइए मैं अजया हूँ या विजया कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि दोनों के गुणों में समानता थी उसकी माँ ने बताया कि महाराज अब हम लोग समझ लेते हैं कैसे समझ लेते हैं क्योंकि जब यह बोलती है न तो आप देखेंगे कि उसके ओठ एक तरफ से फड़कते हैं हमने कहा इतनी बारीकी से कौन देखेगा कि उसके ओठ किधर फड़कते हैं आप दोनों के बोलते समय जरा देखिए सचमुच मैंने देखा कि जब अजया बोलती है तो विशेष प्रकार से उसके ओठों का स्पंदन होता है तो कहीं ना कहीं क्रिया में भेद होता है अतः यहाँ पर क्रिया के माध्यम से व्यक्ति को बताया गया किसी वस्तु को जाति गुण और क्रिया से बताते हैं